भित्ति की पढ़िल भित् उठीय हो तरूफल दर्शनेघायई वे ज देखी किम पसाई जावण्यप्पा जाणिज्यी ता कर अंधम कढाव तिम वेनवी कुव पड़े ब्रह्मणे मजाण तभे ए वै पर एक चौ वे मट्टीपाणी कुकुश पढ़ घरे वैसी अग्गी हुण्त कज्जे विरहै हु अखी ड्य कडू ही धुम्मेम जई नियोय मुत्ति सुणई सियाल पारणे अथी सिद्धिता जुवई नि पिछी गहणे दिट्ठी मुखता मोर चमर उनछे मोणे हो जानता करी तुरंग जागो मन जागरण की बेला अलस उनीदे नैन उघारो सतत तरंगत ज्योति निहारो आगत की आरती उतारो गत पीड़ा में दुखद बिसारो यत किंचित ज्योति समेटो दुख प्रसंग अध्याय समेटो जीवन में नव कणकण तोलो आशा नव प्रकरण खोलो आगत उदबोधन की बेला जागो मन जागरण की बेला बहुरंगी कुमा बली मादक मारुत उर्मी तरंगित रश्मि राश हिल्लोल तरंगित वसुधा अंचल लाश तरंगित कल कुजन निर्बाध तरंगित नाना सौरव मदिर तरंगित रास छबि लास तरंगित राश नवमोद तरंगित जागो नव प्रमोद की बेला जागो मन जागरण की बेला सीत विगत नव मधुर आई वन उपवन नव सुषमा छाई विटप बेली कुमी आई पल्लव पल्लव छबि मुस्काई व्योम वितान नील छबिछाई मदिर सुरभ चल अनिल समाई कण कण व्याप्त अनंग लुनाई प्रकृति नबोड़ा बन मुस्काई जागो मन वसंत की बेला जागो मन जागरण की बेला और जब जाग जाओ तभी सुबह है और जब तक सोए रहो तब तक रात है जागे को सदा सुबह है सोए को सदा रात है रात्रि बाहर नहीं और ना प्रभात बाहर है सूरज तुम्हारे भीतर उगना है तभी होगी वास्तविक सुबह बाहर के सूरज उगते हैं डूबते हैं भीतर का सूरज उगा तो फिर डूबता नहीं जागो मन जागरण की बेला और जागरण की बेला हमेशा है ऐसा कोई क्षण नहीं जब तुम जाग ना सको ऐसा कोई पल नहीं जब तुम पलक ना खोल सको आंख बंद किए हो यह तुम्हारा निर्णय आंख खोलना चाहो तो इसी क्षण क्रांति घट सकती है और समस्त सिद्धों ने समस्त बुद्धों ने बार बार यही पुकारा है बार बार यही कहा है कि चाहो तो अभी जाग जाओ। ये स्वप्न तुम्हारे निर्मित है ये चिंताएं तुमने ही फैला रखी है ये नरक तुमने ही बसा रखा है तुम्हारे अतिरिक्त कोई और जिम्मेवार नहीं है कोई दूसरा तुम्हें जगा भी ना सकेगा कोई लाख उपाय करे तुमने निर्णय किया हो न जागने का तो सब उपाय व्यर्थ चले जाएंगे जैसे कभी तुम आंख बंद किए बैठे हो सूरज आ भी जाए तुम्हारी आंख पर भी सूरज की किरणें बरसने लगे तुम्हारी पलकों को पार करके भी किरणें तुम्हारी आंख तक पहुंचने लगे धीमी धीमी रोशनी भी होने लगे तो भी तुम आंख ना खोलो तो सूरज क्या करेगा ऐसे ही सदगुरु आते हैं और जाते हैं उनकी मौजूदगी में तुम्हारी बंद पलकों में से भी थोड़ी सी किरणें प्रवेश कर जाती मगर तुम आंख खोलते नहीं तुम उन थोड़ी सी किरणों के आसपास भी स्वप्नों के नए जाल गूंथ लेते शब्दों सिद्धांतों के नए जाल गूंथ लेते हो सिद्ध तुम्हें जगाने आते हैं लेकिन तुम हिंदू हो जाते मुसलमान हो जाते ईसाई हो जाते जैन हो जाते बौद्ध हो जाते जागते नहीं तुम नींद में एक नई करवट ले लेते तुम नींद में एक नया स्वप्न देखने लगते हो इसलिए सदियों सदियों में जगाने वाले लोग रहे मगर तुम हो कि सोए ही रहे आगत उद्बोधन की बेला जागो मन जागरण की बेला जागो नव प्रमोद की बेला जागो मन जागरण की बेला जागो मन वसंत की बेला जागो मन जागरण की बेला वसंत आया हुआ है द्वार पर दस्तक दे रहा है लेकिन तुम द्वार बंद किए बैठे जिस अपूर्व व्यक्ति के साथ हम आज यात्रा शुरू करते हैं इस पृथ्वी पर हुए अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों में वह एक है चौरासी सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध है सरहपा उसके साथ हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं सरहपा के तीन नाम हैं कोई सरह की तरह उन्हें याद करता है कोई सरह पाद की तरह कोई सरहपा की तरह ऐसा प्रतीत होता है सरहपा के गुरु ने उन्हें सरह पुकारा होगा सरहपा के संगी साथियों ने उन्हें सरहपा पुकारा होगा सरहपा के शिष्यों ने उन्हें सरहपाद पुकारा होगा मैंने चुना है कि उन्हें सरहपा पुकारो क्योंकि मैं जानता हूं तुम उनके संगी साथी बन सकते हो तुम उनके समसामयिक बन सकते हो सिद्ध होना तुम्हारी क्षमता के भीतर है सिद्धों में और तुम में समय का फासला हो स्वभाव का फासला नहीं स्वभाव से तो तुम अभी भी सिद्ध हो सोय हो सही जैसे बीज में सोया पड़ा है अंकुर, समय पाकर फूटेगा पल्लव निकलेंगे जैसे मां के गर्भ में बच्चा है समय पाकर्ष जन्मेगा समय का ही फासला है तुम में सिद्धों और बुद्धों में स्वभाव का जरा भी फासला नहीं तुम ठीक वैसे ही हो जैसे बुद्ध जैसे महावीर जैसे मोहम्मद जैसे कृष्ण जैसे सरहपा यह तो पहला सूत्र है जो स्मरण रखना क्योंकि सरहपा इसी की तुम्हें याद दिलाएंगे और इस सूत्र को जिसे ठीक से प्रतिति हो जाए इस सूत्र की अनुभूति हो जाए इस सूत्र को जो हृदय में समाले संभाल ले उसका नब्बे प्रतिशत काम पूरा हो गया सिद्ध होना नहीं है सिद्ध तुम हो ऐसा जानना है सिर्फ जानना है सिर्फ, जानना है। सिर्फ जागना है वसंत आया ही हुआ है द्वार पर दस्तकें दे रहा है तुम पलक खोलो और सारा जगत अपरसीम सौंदर्य से भरा हुआ है तुम पलक खोलो और उत्सव से तुम्हारा मिलन हो जाए विसात कटे ये रात का अंधेरा कटे ये रात का अंधेरा बस तुम्हारी बंद आंख के कारण है सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण न रहे अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए जन्म से तो बहुत लोग ब्राह्मण होते मगर जन्म के ब्राह्मणत्व का कोई भी मूल्य नहीं दो कौड़ी भी मूल्य नहीं ठीक से समझो तो जन्म से सभी सूत्र होते जन्म से कोई ब्राह्मण कैसे होगा नाम मात्र की बात है ब्राह्मण तो अनुभव की बात है बोध की बात है ब्रह्म को जो जाने सो ब्राह्मण ब्रह्म को जो पहचाने सो ब्राह्मण तो जन्म से तो सभी सूत्र जो जाग जाए वही ब्राह्मण जो सोया है वह सूत्र ऐसी परिभाषा करना जो जागा है वह ब्राह्मण ह्पा जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण ना रहे अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए बड़े पंडित थे और यह विरल घटना है कि पंडित और सिद्ध हो जाए यह काम अति कठिन है अज्ञानी सिद्ध हो जाए यह उतना कठिन नहीं लेकिन पंडित सिद्ध हो जाए यह बहुत कठिन है कारण अज्ञानी को इतना तो भाव होता ही है कि मैं अज्ञानी हूं मुझे पता नहीं इसलिए अकड़ नहीं होती अहंकार नहीं होता अज्ञान में एक निर्दोषता होती छोटे बच्चे का अज्ञान दूर जंगल में बसे आदिवासी का अज्ञान उसमें तुम्हें एक निर्दोष भाव मिलेगा दंभ न मिलेगा जानने का और दम्भ जानने में सबसे बड़ी बात है अहंकार भटका था बहुत भटका था और सरहपा बड़े पंडित थे नालंदा के आचार्य थे नालंदा में तो प्रवेश भी होना बहुत कठिन बात थी नालंदा में विद्यार्थी जो प्रवेश होते थे उनको महीनों द्वार पर पड़े रहना पड़ता था प्रवेश परीक्षा ही जब तक पूरी ना होती तब तक द्वार के भीतर प्रवेश नहीं मिलता था नालंदा अद्भुत विश्वविद्यालय था दस हजार विद्यार्थी थे वहां और हजारों आचारी थे और एक, -एक आचार्य अनूठा था जो नालंदा का आचार्य हो जाता उसके पांडित्य की तो पताका फैर जाती थी सारे देश में सरहपा नालंदा के आचार्य थे बड़ी उनकी कीर्ति थी बड़ा उनका पंडित था एक दिन सारे पंडित को लात मार दी। धन को छोड़ना आसान है पद को छोड़ना आसान है पंडित को छोड़ना बहुत कठिन क्योंकि धन तो बाहर है चोर चुरा लेते सरकारें बदल जाएं, सिक्के ना पुराने चलें, बैंक का दिवाला निकल जाए धन का क्या भरोसा है धन तो बाहर की मान्यता पर निर्भर है लेकिन ज्ञान तो भीतर है ना चोर चुरा सकते न डांकू लूट सकते तो ज्ञान पर पकड़ ज्यादा गहरी होती ज्ञान अपना मालूम होता है इसे कोई छीन नहीं सकता है यह दूसरों पर निर्भर नहीं है यह धन ज्यादा सुरक्षित मालूम होता है फिर ज्ञान के साथ हमारा तादात्म हो जाता है धन के साथ हमारा तादात्म कभी नहीं होता तुम्हारे पास हजारों सिक्कों का ढेर लगा हो तुम भी तो भी तुम ऐसा नहीं कहते कि मैं ये सिक्कों का ढेर तुम जानते हो ये सिक्के मेरे पास हैं कल मेरे पास नहीं थे कल हो सकता है मेरे पास फिर ना हो तुम ज्यादा से ज्यादा सिक्कों की मालकी कर सकते हो वह मालकी भी बड़ी संदिग्ध है हजार हजार परिस्थितियों पर निर्भर है लेकिन ज्ञान के साथ तादात्म हो जाता है तुम जो जानते हो वही हो जाते हो वेद को जानने वाला अनुभव करने लगता है कि जैसे मैं वेद हो गया कुरान जिसे कंठस्थ है उसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मैं कुरान हो गया ज्ञान मन के इतने गहरे में है कि आत्मा उसके साथ अभिभूत हो जाती इतना निकट है कि तादात्म हो जाता है इसलिए दुनिया में लोग और सब आसानी से छोड़ देते हैं मेरे एक परिचित सब छोड़ के जंगल चले गए जंगल से मैं गुजरता था किसी यात्रा पर था तो मैंने जो मित्र मुझे अपनी गाड़ी से ले जा रहे थे उनसे कहा कि एक पांच सात मील का चक्कर होगा लेकिन मेरे पुराने परिचित हैं, वो सब छोड़ छा चुके हैं धन पद प्रतिष्ठा, वो इस जंगल में है उनसे मिलते चले उन्हें मिलने में गया उन्होंने सब छोड़ दिया था लेकिन सब छोड़ के भी वे जैन थे सो जैन ही थे मैंने उनसे पूछा तुम सब छोड़ आए समाज छोड़ दिया घर छोड़ दिया पत्नी बच्चे छोड़ दिए धन छोड़ दिया लेकिन जिस समाज ने तुम्हें ये जैन होने की भ्रांति दी थी उस समाज को तो छोड़ा है मगर भ्रांति को तुम लिए बैठे हो अभी भी तुम जैन हो उनको एकदम से समझ में ना आया कि यह कैसे छोड़ा जा सकता है जैन होना क्या है ज्ञान की एक खास राशि हिंदू होना क्या है ज्ञान की एक दूसरी राशि ईसाई होना क्या है ज्ञान की तीसरी राशि जिसने बाइबल से अपना ज्ञान चुना है वो ईसाई और जिसने गीता से अपना ज्ञान चुना है वो हिंदू सब छोड़ के आदमी चला जाता है तुम देखते हो सन्यासी हैं सब छोड़ देते मगर फिर भी हिंदू हैं सो हिंदू हैं ज्ञान नहीं छूटता है और जब तक ज्ञान न छूटे तब तक, तक जानना कुछ भी नहीं छूटा समाज मत छोड़ो चलेगा घर द्वार मत छोड़ो चलेगा मगर ज्ञान छोड़ दो क्योंकि ज्ञान के कारण तुम्हें भ्रांति हो रही कि मुझे मालूम है जबकि तुम्हें मालूम नहीं मालूम तुम्हें तभी हो सकता है जब तुम पहले यह अंगीकार कर लो कि मुझे मालूम नहीं ज्ञान की यात्रा ही अज्ञान के बोध से शुरू होती अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे सरहपा। एक दिन पंडित को लात मार दी अज्ञानी हो गए सब छोड़ छाड़ दिया शास्त्र जानकारी उपाधियां सब छोड़ दी एक फक्कड़ फकीर हो गए अज्ञानी की तरह घूमने लगे मुझे कुछ मालूम नहीं है ऐसी घोषणा करने लगे और जो आदमी ऐसी घोषणा करे कि मुझे कुछ मालूम नहीं मालूम होने के करीब उसके दिन आ गए समय आ गया क्योंकि अहंकार गिर गया अब रुकावट कहां रही अहंकार की दीवार ही तोड़े थी ख्याल करना जानने के लिए छोटे बच्चे जैसा सरल हो जाना जरूरी है। जानने के लिए फिर आंखों में वही आश्चर्य चाहिए जो छोटे बच्चों की आंखों में होता है और वही निर्मल था वही निर्दोष भाव वही छोटी छोटी चीज को देख के अबाक हो जाना वृक्ष से आते हुआ धूप का एक टुकड़ा और बच्चा आश्चर्य विमुक्त हो जाता है जैसे सोने की ढेरी मिल गई हो कि हवाओं का गुजरना वृक्षों से और वृक्षों का नाच वृक्षों से टकरा के होता हुआ नाद और छोटा बच्चा नाच उठता है मग्न हो जाता है फूल खिल जाए कि तितलियां उड़ने लगे कि कोयल पुकार ले और छोटे बच्चे का सारा प्राण रस विमुक्त हो जाता लेकिन तुम गुजर जाते हो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हो रहा वृक्षों से छनती हुई धूप उस धूप में छाया हुआ रहस्य तुम्हें आंदोलित नहीं करता ना नाचते हुए वृक्ष तुम्हें प्रभावित करते ना आकाश के तारे तुम्हें छूते तुम अस्पर्शित गुजर जाते हो तुमने चारों तरफ ज्ञान की इतनी राशिया इकट्ठी कर ली इतनी परतें इकट्ठी कर ली कि तुम्हारी जानकारी के कारण तुम्हारा आश्चर्य का भाव मर गया है और आश्चर्य के भाव से ही कोई परमात्मा को अनुभव कर सकता है आश्चर्य विमुक्त जो है वही प्रार्थना में रथ है आश्चर्य प्रार्थना की शुरुआत है और तुम्हारा ज्ञान आश्चर्य को मार डालता है आश्चर्य की गर्दन घोंट देता है सरहपा को यह अनुभव हुआ होगा कि जो मैंने शास्त्रों से सीख लिया है मेरा नहीं उधार है बासा है इसका कोई मूल्य नहीं मैंने तो जाना नहीं किसी और ने जाना किसी और के जानने से क्या होगा किसी और ने रोशनी देखी इससे मैंने तो रोशनी नहीं देख ली और किसी और ने भोजन किया तो मुझे पोषण न मिला और कोई और चला तो मेरी मंजिल तो आई नहीं मैं चलू तो मेरी मंजिल है मैं देखूं तो मुझे दर्शन हो और मैं जल पीऊं तो मेरी प्यास बुझे एक दिन यह बात समझ में आ गई होगी ये बहुत विरली घटना है पंडित को यह बात समझ में नहीं आती आए तो भी पंडित समझना नहीं चाहता क्योंकि इसका मतलब हुआ कि वो इतने दिन तक वर्षों तक जो पांडित इकट्ठा किया था उसे छोड़ना होगा तो वो सारे वर्ष व्यर्थ गए तो वे सारी चेष्टाएं विराट देर देर तक जागकर शास्त्रों के साथ सिर फोड़ना शब्दों का संग्रह और उन शब्दों और शास्त्रों के कारण मिली प्रतिष्ठा अहंकार पर चढ़ी हुई पुष्पमालाएं वे सब व्यर्थ गईं। तो इतने दिन मूर्ता में बीते इतनी हिम्मत कम होती जैसे जैसे व्यक्ति प्रसिद्ध होने लगता है वैसे वैसे मुश्किल होने लगती मैंने सुना एक कवि का सम्मान किया जा रहा था उसका साठवां वर्ष मनाया जा रहा था बड़ी फूलमालाएं चढ़ाई गई थी बड़े प्रशस्ति में गीत पढ़े गए थे लेकिन कवि था कि कुछ उदास बैठा था किसी संगी साथी ने पूछा कि आज उदास होने का दिन नहीं आज इतने उदास क्यों हो तो उस कवि ने कहा सच बात यह है ये सारा स्वागत समारोह ये मालाएं, ये प्रस्तुतियां मुझे याद दिला रही कि मैं कभी कभी होना ही नहीं चाहता था मैंने कभी चाहा नहीं था कभी होना ये तो मजबूरी में पैसे कमाने के लिए मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी मुझे इनमें कभी रस भी नहीं आया तो उस मित्र ने पूछा कि फिर तुम साठ वर्ष तक राह क्या देखते रहे छोड़ क्यों ना दिया कविताएं बनाना उन्होंने कहासे कैसे था धीरे धीरे मैं प्रसिद्ध हो गया जब तक छोड़ने की नौबत आती जब तक इतना पैसा मेरे पास हुआ कि मैं छोड़ सकता था तब तक मैं प्रसिद्ध हो गया था तब तक लोग मुझे महाकवि समझने लगे थे फिर कैसे छोड़ था? जब तुम्हारे अहंकार की तृप्ति होने लगे तब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है अति कठिन हो जाता है। फिर तुम्हारा मन भी ना लगता हो तो भी आदमी बोझ को ढो लेता थोड़े दिन की बात और है। मौत तो आती ही होगी अब साठ वर्ष तो हो ही गए और दस पांच वर्ष खींच लो अब इतनी प्रसिद्धि मिल गई है अब इस प्रसिद्धि को क्यों गमाना? अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रसिद्धि के लिए लोग अपनी आत्माएं खो देते अपने जीवन सारी संभावनाएं खो देते इसलिए मैं कहता हूं पंडित को ज्ञान कठिन बात है सरहपा बड़े हिम्मत के आदमी रहे होंगे उनके शब्दों से भी मालूम पड़ता है कि बड़े जानदार व्यक्ति थे सदियां बीत गई लेकिन उनके शब्दों में ऐसी अंगार है अभी भी कि अभी भी तुम्हें तिल मिला देंगे पांडित्य छोड़ा नालंदा छोड़ा और उस समय का एक बहुत फकड़ों का संप्रदाय था वज्रयान उसमें सम्मिलित हो गए ये जमात ऐसी ही थी जैसे मेरी जमात है। इसमें जिनको तुम समादृत कहो प्रतिष्ठित कहो ऐसे लोग सम्मिलित नहीं होते थे इसमें तो तुम उन्हीं को देख पा सकते थे जिनको बगावती कहो क्रांतिकारी कहो जो लाक मार दे सारी प्रतिष्ठा पर समाज के सम्मान पर वज्रयान बड़े हिम्मतवर लोगों का समूह था वज्रयान की मूल धारणा है कि जो है उसे ऐसे जाना जा सकता है जैसे बिजली की कौंद होती एक क्षण में सब दिखाई पड़ जाता है सत्य को जानने के लिए कोई क्रमिक आरोहण की जरूरत नहीं क्योंकि सत्य दूर नहीं है कि उस तक पहुंचने में समय लगे सत्य तो यही मौजूद है बिजली कौन जाए जैसे बिजली कौन जाए, ऐसा अभी मिल सकता है इसी क्षण मिल सकता है साहस चाहिए त्वरा चाहिए तो जैसे कोई तलवार से एक ही झटके में गर्दन काट दे ऐसी एक ही झटके में सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है यही मैं भी तुमसे कह रहा हूं क्रमिक उपलब्धि की बात कि धीरे धीरे मिलेगा कि जन्म जन्म श्रम करेंगे तब मिलेगा भ्रांत इसलिए भ्रांत है कि मौलिक रूप से मन यही चाहता है कि कल पर टाला जा सके और क्रमिक विकास की धारणा में कल पर टालने की सुविधा है कल मिलेगा परसों मिलेगा अगले जन्म में मिलेगा आज तो नहीं मिलने वाला है इसलिए आज तो तुम जो कर रहे हो करो जैसे हो रहो कल की फिक्र करो वज्रयान कहता है अभी मिल सकता है यही इसी क्षण या तो इसी क्षण या कभी नहीं या तो अभी या कभी नहीं और जब भी मिलेगा तब अभी ही मिलेगा क्योंकि अभी के अतिरिक्त और कोई समय नहीं है आज के अतिरिक्त कोई दिन नहीं कल कभी आया है जिस कल पर तुम टाले चले जाते हो वह तुम्हारे टालने का उपाय है और कुछ भी नहीं तुम्हारी बेईमानी का एक ढंग है समय समय तुम्हारी इजाद है फूल अभी खिल रहे हैं वृक्ष अभी बढ़ रहे हैं पक्षी अभी गीत गा रहे हैं सूरज अभी निकला है और तुम तुम कल खिलो और तुम कल गीत गाओगे तुम कल उगोगे कल कभी आता है फूलों ने नहीं टाला कल पर वृक्षों ने नहीं टाला कल पर पक्षियों ने नहीं टाला कल पर आदमी ने कल पे टाला है सिवाय आदमी के और कोई भविष्य में नहीं जी रहा है सिर्फ इसलिए आदमी भर परेशान है और कोई परेशान नहीं वृक्ष अशांत नहीं है तुम वृक्षों को मनोवैज्ञानिकों के पास जाते नहीं देखते हो और न पशु पक्षी आसान थे तुमने कभी किसी पशु पक्षी के चेहरे पर तनाव की बेचनी की रेखाएं देखी कभी कोई पशु पक्षी जंगल में स्वाभाविक अवस्था में तुमने पागल होते सुना हाँ कभी कभी सर्कस के जानवर पागल हो जाते हैं अजायब घर के जानवर पागल हो जाते हैं वो आदमियों के कारण उनका जुम्मा आदमियों पर है। अब कोई जानवर सर्कस में रहने को थोड़ी बना है, कि अजायब घर में रहने को बना है। ऐसा समझो कि पशुओं की दुनिया हो और उसमें अजायब घर हो जिनमें आदमी बंद हो उनकी क्या हालत होगी और पशु देखने आए हाथी चले आए घोड़े चले आए गधे चले आए देखने आदमी को अजायब घर में और आदमी घूम रहा है कटघरे में जैसे आदमी पागल हो जाए ऐसे तुम्हारे अजायब घरों में तुम्हारे जानवर कभी कभी पागल हो जाते तुम्हारे कारण लेकिन प्रकृति में पागलपन घटता ही नहीं प्रकृति पागलपन को जानती नहीं क्यों शांति ही नहीं है तो विक्षिप्तता कैसे होगी अशांति नहीं है क्योंकि समय ही नहीं है तो अशांत को ही कैसे होगा इसे थोड़ा समझ लेना तो ये सूत्र समझ में आने आसान हो जाएंगे अशांत होने के लिए समय चाहिए अशांत होने के लिए अतीत का भाव चाहिए भविष्य का भाव चाहिए अतीत की यादाश्त चाहिए अशांत होने के लिए वो जो दस साल पहले किसी ने गाली दी थी वो अभी भी चुभनी चाहिए गाली भी गई देने वाले भी गए समय भी गया मगर तुम भीतर चुभाए बैठे हो तुम उसे पकड़े बैठे हो तुम उसे ढो रहे हो वर्षों पहले की याददास्तें तुम्हारे चित्त पर बोझिल होनी चाहिए तो तुम अशांत हो सकते हो और भविष्य की कल्पना होनी चाहिए कि कल ऐसा करेंगे परसों ऐसा करेंगे योजनाएं कल्पनाएं भविष्य की और स्मृतियां आतीत की इन दोनों के बीच में ही पिसके तुम पागल हो इन दो चक्की के पार्ट के बीच जो फंस जाता है वो बच नहीं पाता और मजा यह है कि दोनों ही चक्की के पाठ झूठे अतीत जा चुका अब नहीं है और भविष्य अभी आया नहीं सच्चा तो सिर्फ वर्तमान है सच्चा तो यह क्षण है नगद तो केवल यह क्षण है इस क्षण में कैसी असांति जरा सोचो गुनो इस क्षण में कैसी असान थी, थी? मत आने दो अतीत को मत आने दो भविष्य को फिर इस क्षण में तुम असांति खोज सकोगे चेष्टा भी करोगे तो अशांत ना हो सकोगे वर्तमान अशांति जानता ही नहीं अब ये बड़ा मजा है कि आदमी भविष्य की कल्पना करके अशांति खड़ी करता है और फिर भविष्य में ही शांत होने की योजना भी बनाता है उससे अशांति और कई गुनी हो जाती और भविष्य को हम फैलाए चले जाते इस जन्म में ही हमारे भविष्य का विस्तार नहीं हम अगले जन्मों में भी फैलाते हमारी वासनाएं इतनी हैं कि इस जन्म में भी पूरी नहीं होती उनकी कल्पना अगले जन्म में होगी और और जन्म और और जन्म आगे फैलाए चले जाते सारा बोझ तुम्हारी छाती पर पड़ता है तुम टूट जाते हो इसी बोझ के नीचे दबा हुआ आदमी अशांत होता है वज्रयान कहता है वर्तमान में जियो इस क्षण के अतिरिक्त तो और कुछ भी सत्य नहीं और जिस दिन तुम इस क्षण में जिओगे सहज हो जाओगे वज्रयान सहज योग है वज्रयान क्यों नाम पड़ा वज्र की भांति चोट करता है और एक ही चोट में फैसला कर देता है हपा पालवंशी राजा धर्मपाल के समकालिक थे धर्मपाल का समय ईस्वी 768-809 माना जाता है पूर्वी प्रदेश के किसी राजी नगरी के निवासी थे इस नगरी का अब कोई पता नहीं चलता कभी महानगरी रही होगी अब तो खंडहर भी नहीं मिलते ऐसी ही हमारी नगरियां भी खो जाएंगी ऐसे ही जहां बस्तियां हैं मरघट बन जाते हैं जहां मरघट है वहां बस्तियां बन जाती हरप्पा की खुदाई में सात परतें मिली कि हरप्पा सात बार बसा और सात बार उजड़ा एक एक नगर के नीचे न मालूम कितने नगर दबे पड़े होंगे तुम जहां बैठे हो वैज्ञानिक हिसाब लगा के कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम दस दस आदमियों की लाश गड़ी इतने आदमी जमीन पर हो चुके हैं मर चुके कि सारी जमीन मरघट हो गई अब तुम मरघट जाने से मत डरा करो तुम जहां हो मरघट पे ही हो मरघट के अलावा आप कोई जगह बची नहीं सब तरफ कब्रें ही कब्रें, और एक एक जगह न मालूम कितनी बार भवन बने मंदिर उठे और कितनी बार भवन गिरे मंदिर गिरे धूल में मिल गए मगर आदमी बड़ा आदभुत वो इसी तरह के विचारों में पड़ा रहता